ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक अनुभूतियों की सत्यता मनोराज्य की अलौकिक घटनाओं का रहस्य चेतना के अनेक स्तर हैं इंद्रियों का वह स्तर जिसमें हम भौतिक वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं एक स्तर है चिंतन करते अथवा दिवास्वप्न देखते समय हम समय के लिए मानसिक स्तर पर जाते हैं लेकिन सामान्यतः हम इस स्तर का कुछ अंश ही जानते हैं हम अपने मन के बारे में बहुत कम जानते हैं और महान महत नामक इस विराट समृष्टि मन के बारे में तो लगभग कुछ भी नहीं जानते जिसके हमारे व्यस्ट मन अंश है उसमें कौन सी शक्तियां छुपी हुई है वहाँ कैसी विचित्र घटनाएं होती रहती हैं इसके बारे में हम सामान्यतः बहुत कम जानते हैं जिस प्रकार हम भौतिक जगत की शक्तियों का परिचालन कर सकते हैं उसी प्रकार प्राण अथवा मानसिक शक्ति का भी परिचालन कर सकते हैं कुछ लोगों को यह क्षमता अपने आप प्राप्त हो जाती है वारसा में मैं एक महिला से मिला जो वस्तुओं के अज्ञात स्वरूप को जान जाती थी वह बिगड़ी मशीन की त्रुटि का पता लगा लेती थी स्वामी विवेकानंद ने हैदराबाद के एक व्यक्ति के बारे में कहा है जो न जाने कहाँ से ताजे गुलाब अंगूर तथा और भी बहुत सी चीज़ें ला सकता था सभी में मानसिक शक्ति है प्राण सभी में कार्यरत है अंतर केवल इतना है कि अधिकांश लोगों में वह सांसारिक सफलता और वैश्विक सुखों की पूर्ति की दिशा में पूरी तरह नियोजित है इस क्षय को रोकने पर मानसिक शक्ति हम में संचित होने लगेगी तब हमें यह ज्ञात होगा कि इसे आध्यात्मिक दिशा में कैसे नियोजित किया जाए इसके लिए हमें आध्यात्मिक व्यक्तियों के मार्गदर्शन की आवश्यकता है अन्यथा संचित मानसिक शक्ति अन्य दिशाओं में प्रवाहित होती है तथा हमें कुछ क्षुद्र सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं हम दूरदर्शन अथवा दूर, दूर श्रवण अथवा दूसरों के विचारों को जानने में समर्थ हो सकते हैं इससे कुछ समय के लिए हमारा मनोरंजन भले ही हो पर इनका कोई उच्च आध्यात्मिक मूल्य नहीं है ये सत्य के साक्षात्कार के हमारे मार्ग में बाधाएं ही है सिद्धियां हमें पूर्णता आनंद और दुखों से मुक्ति प्रदान नहीं करती वे हमें अधिक अहंकारी बनाती है ज्ञानी महापुरुष इन सिद्धियों की ओर बहुत कम ध्यान देते हैं यदि वे उन्हें प्राप्त करते हैं तो वे उनका दूसरों के कल्याण के लिए बहुत सावधानी से उपयोग करते हैं स्वामी ब्रह्मानंद आध्यात्मिक शक्ति के भंडार थे जिसका उन्होंने दूसरों के कल्याण के लिए सावधानी से उपयोग किया था उनमें गहरी मानसिक अंतर्दृष्टि थी एक दिन उन्होंने एक युवक को चेतावनी देते हुए कहा सावधान तुम्हारे चारों ओर एक गहरा मेघ छाया हुआ है जो लगभग चालीस वर्ष की उम्र में व्यक्त होगा वह युवक स्वामी जी की चेतावनी के समय के आसपास पागल हो गया और मर गया स्वामी ब्रह्मानंद जी अपने शिष्यों के भूत और भविष्य को देख सकते थे जब मैं सर्वप्रथम उनसे मिला तब मैं कॉलेज का युवा छात्र था मैं अपने एक मित्र के साथ बलराम मंदिर में उनके दर्शन करने गया था उन्होंने मेरे मित्र को अपना हाथ दिखाने को कहा उसकी हथेली की ओर देखकर उन्होंने कहा काम तुम्हारे लिए कुछ बाधा पैदा करेगा लेकिन यदि श्री कृष्ण की कृपा होगी तो वह दूर हो जाएगा लेकिन स्वामी ब्रह्मानंद जी ने स्वामी प्रेमानंद की विनती करने पर भी मेरा हाथ नहीं देखा मैं बहुत उदास हो गया लेकिन जब मुझे यह पता चला कि स्वामी ब्रह्मा जी ने नंदी ने उनके सेवक से कहा है कि मैं सन्यासी बनूंगा तो मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ और स्वयं को धन्य समझा उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई मैं सन्यासी बना और मेरा मित्र गृहस्थ बना पर वह महान भगवत भक्त बना रहा 1917 में बेंगलोर में रहते समय में टाइफाइड के ज्वर से आक्रांत हुआ मुझे अस्पताल में भर्ती किया गया एक दिन प्रातःकाल एक वृद्ध को लाकर मेरे पास के बिस्तर पर रखा गया संध्या को उसकी मृत्यु हो गई मुझे मृत्यु का भय नहीं था लेकिन तिव्र शारीरिक वेदना मेरे लिए असह्य हो रही थी तब मैंने सोचा कि इससे तो मर जाना ही अच्छा है इस विचार के प्रबल होते ही मुझे स्वामी ब्रह्मानंद जी के दर्शन हुए उन्होंने कहा तुम मर कैसे सकते हो अभी तुम्हें श्री कृष्ण का कार्य करना बाकी है यह कहकर वे अदृश्य हो गए इस अनुभव से मुझ में संपूर्ण परिवर्तन आ गया मैं शांति और गहरे शरणागति के भाव से पूर्ण हो गया मेरा रोग भी ठीक होने लगा स्वामी ब्रह्मानंद जी के कई शिष्यों को ऐसे अनुभव हुए हैं उनमें महान शक्ति थी लेकिन उन्होंने उनका उपयोग समझदारी के साथ केवल दूसरों के कल्याण के लिए किया सिद्धियाँ कई प्रकार की होती हैं श्री रामकृष्ण की जीवनी में हमें चंद्र और गेजा नामक दो युवकों का उल्लेख मिलता है जिनका परिचय उनकी गुरु भैरवी ब्राह्मणी ने श्री रामकृष्ण से कराया था चंद्र अपने पास एक चमत्कारी गेंद रखता था जिसकी सहायता से उसे मानव दृष्टि से अचानक ओझल होने की शक्ति प्राप्त हो गई थी लेकिन उसने उच्च कोटि की चित्त शुद्धि प्राप्त नहीं की थी और इसीलिए वह दूसरों के घर में बिना दिखे प्रविष्ट होने के लिए इस शक्ति का दुरुपयोग करने लगा वह शीघ्र ही कामग्रस्त हो गया और फलस्वरूप उसकी शक्ति नष्ट हो गई दूसरे युवक गिरजा के पास अन्य सिद्धि थी। एक रात को उसने श्री राम कृष्ण के समक्ष उसका प्रदर्शन किया था घना अंधेरा था और श्री राम कृष्ण को शंभु मलिक के बगीचे से दक्षिणेश्वर जाने का मार्ग नहीं सूझ रहा था गिरजा जो श्री रामकृष्ण के साथ था पीछे घूमकर खड़ा हो गया और उसकी पीठ से प्रकाश की एक चौड़ी चमकीली किरण निकली जिससे काली मंदिर के फाटक तक का पूरा मार्ग आलोकित हो गया परम योगी श्री रामकृष्ण ने कभी भी इस तरह की क्षुद्र सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया प्रस्तुत प्रसंग में श्री रामकृष्ण ने चंद्र और गिरजा की सिद्धियों को स्वयं में खींच लिया और इस तरह उनके मन को ईश्वराभिमुखी बनाया सभी आध्यात्मिक पुरुषों ने सिद्धियों को महत्व देने की निंदा की है क्योंकि ये साधक को उसके मुख्य आध्यात्मिक पथ से भ्रष्ट कर देती है तथा तो अंत में उसका पूर्ण विनाश कर सकती है निवित साधना करने वाले सभी निष्ठावान साधकों को मनोजगत की अनुभूतियाँ सामान्यतः होती है साधक को घंटियों की ध्वनि अथवा ब्रह्मांड में निरंतर स्पन्धित होती महान अनाहत ध्वनि सुनाई दे सकती है अथवा उसे रहस्यमय अंतर ज्योति क्या दर्शन हो हो। सकता है? है। ये सारी बातें इस बात के संकेत हैं कि तुम सही मार्ग पर इतनी ही उपयोगिता हमें मार्ग चिन्हों को मार्ग नहीं समझना चाहिए यौवन में स्वामी विवेकानंद को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूतियां होती थी एक बार उन्हें दूर दर्शन की शक्ति प्राप्त हुई थी युक्तिवादी होने के कारण उन्होंने अपने अनुभवों को परखा और उन्हें सत्य पाया लेकिन जब इस बारे में उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा तो श्री कृष्ण ने कुछ दिनों के लिए ध्यान न करने की सलाह दी जिससे वह शक्ति चली जाए बहुत से लोग अशारीरी भूत प्रेतों में रुचि रखते हैं सच्चे साधक को इनसे कोई लेना देना नहीं होता और वह इस रहस्यमय घटनाओं से दूर ही रहता है लेकिन मानव स्वभाव में एक असमनीय जिज्ञासा रहती है और बहुत से लोग अपना अमूल्य समय सच्चा आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने में बिताने के बदले प्रेत विद्या में व्यर्थ गवाते हैं अपने स्वामी अभेदानंद की पुस्तक मृत्यु के पार पढ़ी होगी जिसमें उन्होंने प्रेतवादियों की कई बैठकों में भाग लेने का वर्णन किया है भारत में यदि कोई व्यक्ति प्रेतग्रस्त होता है तो उसे तत्काल किसी मंदिर में अथवा झाड़ फूँक करने वाले ओझा के पास ले जाया जाता है और उस विविधता से मुक्ति दिख दिला दिखाई जाती देती है लेकिन अमेरिका में वह मीडियम बन जाता है और इस तरह पैसे कमाता है माध्यम बनने की बात सत्य भले ही हो लेकिन इन बातों के साथ खिलवाड़ करना व्यर्थ समय बर्बाद करना है श्री रामकृष्ण के निरंजन नामक एक शिष्य थे श्री रामकृष्ण के पास आने के पूर्व वे एक प्रेतवादियों के समूह में माध्यम का कार्य करते थे जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने युवक को तत्काल वह कार्य बंद करने को कहा उन्होंने उनसे कहा वश्य भूत प्रेतों का चिंतन करने पर तुम भूत प्रेत ही बन जाओगे और यदि तुम भगवान का चिंतन करोगे तो तुम्हारा जीवन दिव्य हो जाएगा श्री कृष्ण की जीवनी में हम पाते हैं कि उनका सामना अनेक प्रकार की प्रेतात्माओं से हुआ था उनके वेदांत गुरु तोतापुरी का भी दक्षिणेश्वर में एक भूत से सामना हुआ था दक्षिणेश्वर काली मंदिर में एक भैरव रहता था वह दूसरों से अदृश्य था एक दिन जब तोतापुरी पंचोटी में ध्यान कर रहे थे तब उन्होंने एक लंबी धूंधली आकृति को वृक्षों की शाखाओं से उतरते देखा तोतापुरी किंचित मात्र भी विजलित नहीं हुए उन्होंने रहस्यमय आगंतुक से कहा ठीक है तुम और मैं एक ही हैं तुम ब्रह्म की एक अभिव्यक्ति हो मैं ब्रह्म की दूसरी अभिव्यक्ति हूँ आओ बैठो और ध्यान करो भैरव अट्ठहास कर उठा और अदृश्य हो गया